अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के 11वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है यह मंत्र कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई को समुच्चे अनुष्ठान के फल स्वरूप उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल बताता है तो जो इस मंत्र के द्वारा समुच्चय अनुष्ठान का फल मोक्ष बताया गया है क्या नाम ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई है तो वेदांत के अनुसार वह ब्रह्मलोक भी संसार अंत पाती ही है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मोक्ष है जो समुच्चय अनुष्ठान का फल बताया गया इसी को कुछ लोग मानते हैं मोक्ष उनकी आशंका का उत्थापन करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं ननु इत्यादि से तो भाष्य में ननु येतम मोक्षम के केचित ननु यानि आशंका है क्या आशंका है तो कहते है, केचित चित्त कुछ विचारक समुच्चय का फल मोक्ष को मानने वाले कहते हैं समुच्चय के फल के रूप में बताया गया ब्रह्मलोक ही मोक्ष हैं तम शब्द से लेना ब्रह्मलोक और यही मोक्ष है उसे पाना ही मुक्त होना तो आगे कहते हैं न इत्यादि से भसकर भगवान इसका खंडन कर रहे हैं निराकरण कर रहे हैं तो भाष्य में है एक टीका में है इसका अवतरन ब्रह्मलोक प्राप्तिस्तु देश फलं ततो मोक्ष इत्याह ये जो प्रतीक हैं टीका में होना चाहिए इहति ये लिखा है होना चाहिए नै ने, ने ने हेव इति ने इति क्योंकि सिद्धांत का अवतरण भाष्यन हो तो सिद्धांत शुरू हो रहा है न से उपूर्वपक्ष का खंडन किया जा रहा है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मोक्ष नहीं है ये न सिद्धांति कह रहे हैं और इसी न का व्याख्यान आगे कि यह है वह सर्वे प्रविलियंति कामा इत्यादि श्रुति या तो अवतरण लिखाई नहीं खंडन का ये मान ले और सीधा श्रुति का अवतरण लिख रहे हैं हाँ यानी वो मोक्ष नहीं है ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं ये तो कौन कह रहे हैं टीकाकार कह रहे हैं इतिया ने इस अभिप्राय से आह ये कहा जा रहा है कि मोक्ष तो है समस्त कामनाओं का प्रविलय और सर्वात्म भाव की प्राप्ति ये मोक्ष है ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं तो ब्रह्मलोक प्राप्तिस्तु देश परिछिन्नम फलम ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप जो फल है वो तो देशतह परिछिन्न है और मोक्ष है देशकाल वस्तु से अपरिछिन्न इसलिए कहते ततो न मोक्ष ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो समुच्चय का फल बताया गया इसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से कहा जा रहा है पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए न ये पद न यानि ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं है क्योंकि मोक्ष तो अपरिछिन्न है ब्रह्मलोक की प्राप्ति परिचिन्न है मोक्ष देशतः अपरिछिन्न है इसका ज्ञापक कोई प्रमाण इसकी विवक्षा हुई तो उसे बताने के लिए ये श्रुति बताई तो सर्वे कामाते प्रवियती काम तेगम सर्व... ते सर्वत प्राप्य धीरा सर्वमेवा विशंती इत्यादि श्रुतिभ्य इन श्रुतियों से यह निश्चित होता है कि देशतः परिचिन्न जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है वह मोक्ष नहीं है तो इह सर्वे इसमें इह शब्द जीवन का परामर्शक है इसलिए यह यानी जीवन एव जीते जी ही जीवित अवस्था में ही सर्वे कामा प्रविलीयंती तो सारे काम विलीन हो जाते हैं सर्व काम प्रविलय हो जाता है और ते सर्वगम ऐसे ही छपा है उसमें सर्वगम की हाँ? हाँ, स्वर्ग ऐसा छपा है र स आधा है उसको पूरा करना पड़ेगा पुराने पुस्तक में तो सर्वगम सर्वगमत प्राप्य तो सर्वगम यानी व्यापकम ब्रह्म गच्छति सर्वग सर्वगम वो ब्रह्म हो जाएगा और सर्वतः प्राप्य यानी सर्वात्म प्राप्य जो धीर हैं यानि ब्रह्मात्म बोध से संपन्न है और युक्तात्मा है का अर्थ है स्वरूप में ही समाहित हैं बुद्धि जिनकी ब्रह्मनिष्ठ है तो सर्वम एवं आविशंति तो सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होने से वे क्या करते हैं तो सर्वम एवं आविशंति यानी सर्वात्मक सर्व है ब्रह्म तो सर्वात्मक ब्रह्म में ही प्रविष्ट कर हो जाते हैं यानी सर्वात्म भाव को प्राप्त करते हैं तो यह श्रुति मोक्ष का स्वरूप देश काल वस्तु से अपरिचिन्न ब्रह्म रूप से अवस्थान को बता रही है और आदि शब्द से अन्य श्रुतियों को भी लेना ब्रह्म वेद ब्रह्म इत्यादियों को न तस्य तक्रामंती अत्र लियंत इत्यादि को इन श्रुतियों के आधार पर देश परिच्छिन्न ब्रह्मलोक की प्राप्ति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता ये कहा आगे कहते हैं अप्रकरणाच और ये अपर विद्या का प्रकरण है द्वितीय खंड अपर विद्या के विषय साध्य साधनात्मक संसार का निरूपण करने के लिए प्रारंभ हुआ ऐसा इस खंड के संबंध भाष्य में भषकर भगवान बता चुके हैं इसलिए इसको माना जाएगा अपर विद्या का प्रकरण तो अपर विद्या के प्रकरण में अपर विद्या के फल का ही वर्णन होगा पर विद्या का जो फल है मोक्ष उसका प्रतिपादन ये अप्रकृत कथन हो जाएगा इस दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि अप्रकरणाच्य अपर विद्या के प्रकरण में मोक्षरूपी फल का प्रतिपादन ये अप्रकृत कथन माना जाएगा अप्रकरणाच्य इस हेतु का विवरण करते हैं भास्कर भगवान अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ते प्रसंगो अस्ति। वी विरजस्व तु आपेक्षिक तो अस्थि तक पहले यहाँ पूर्ण विराम है क्या अस्ति के पास <coughs> तो पूर्ण विराम नहीं तो स्वल्प विराम कम से कम होना चाहिए तो अपर विद्या के प्रकरण में अपर विद्या का प्रकरण जब प्रारंभ हुआ तो अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ते सति। तो कहते अकस्मात् मोक्ष प्रसंगो नास्ति, तो अचानक ही मोक्ष की चर्चा का प्रसंग ये अप्रकृत प्रसंग माना जाएगा इसलिए ये ठीक नहीं है ही कार्य है अस्मात्णात् तो कहा फिर शुद्धता को बताने के लिए समुच्चय कारी को वीरजस बताया है तो समुच्चय कारी में वीरजस्व कथन जो है वीरजस्व का अर्थ होता है निर्मलत्व शुद्धि और शुद्धत्व तो है नित्य शुद्ध ब्रह्म तो पूर्व पक्षी वीरज शब्द से लेना चाहते हैं जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति को मानते हैं निरपेक्ष निरपेक्ष नित्य शुद्धि उनकी इस शंका का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं भास्कर भगवान कि वीरजस्वंत आपेक्षिकम तो जो वीरजस्व बताया है वह सापेक्ष बताया है अपेक्षिक मैं यानी सापेक्ष पूर्ण शुद्धि नहीं अशुद्धि विशेष की निवृत्ति जैसे अनुपासक में देखे जाते हैं तीन प्रकार के कर्म ये शुक्ल कृष्ण और अशुक्ला कृष्ण ये तीनों प्रकार के कर्म अनुपासक में देखे जाते हैं और उपासक में केवल अशुक्ला कृष्ण कर्म ही रहता है तो जो समुच्चयकारी हैं वह उपासक भी हैं उपासना ही उसका प्रधान साधन है तो वो जो उपासक हैं वह उपासना के सामर्थ्य से माना जाएगा और बाकी जो साथ में कर्म कर रहा है वह कृष्ण कर्म या शुक्ल कर्म नहीं कर रहा है। यानी सकाम कर्म को पुण्य कर्म को कहा जाता है शुक्ल कर्म पाप कर्म को कहा जाता है कृष्ण कर्म तो वर्णाश्रम विहित नित्य कर्म कर रहा तो नित्य विनैमित कर्म प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए कर रहा है और उपासना कर रहा तो वो है समुच्चय अनुष्ठाई तप श्रद्धे इत्यादि से बताए गए इसमें तप शब्द से वर्णाश्रम विहित कर्म ही लिए गए ना नित्य नैमितिक सकाम कर्म नहीं तो इसलिए उसका कर्म तो अशुक्ला कृष्ण ही रहेगा एक ही और जो ब्रह्मलोक की अपेक्षा नीचे के लोक हैं शुक्ल कर्म या या कृष्ण कर्म का फलभूत वो इसको प्राप्त नहीं होने हैं क्योंकि यह शुक्ल तथा कृष्ण शब्दित सकाम पुण्य और पाप ये दोनों दोष हैं रज हैं और इन रज से रहित हैं वो इसलिए उसे ब्रह्मलोक मिलेगा कर्म तो ही हैं ज्ञान हुआ नहीं है इसलिए प्राणों का उत्क्रमण होगा और प्राणों का उत्क्रमण होगा तो सकाम पुण्य न होने से स्वर्गादि में नहीं जाएगा और पाप भी ना होने से निकृष्ट योनि में नहीं जाएगा और पुण्य पाप का सम्मिलित फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाला जो मिश्र फल हैं मनुष्य योनि वो भी प्राप्त नहीं होगी उसके पास शुक्ल कृष्ण कर्म न होने से तो फिर जाएगा कहाँ तो अशुक्ला कृष्ण कर्म के फलस्वरूप ब्रह्म लोक जाएगा उत्तरायण मार्ग से समुच्चय कार्य है ना हाँ हा? तो क्रम मुक्ति हो सकती है संचित में यदि वो उपासनाएं भी देखनी पड़ेगी कि उपासना क्रमम मुक्ति की साधनभूत की है तो वो नहीं तो प्रतीक उपासना जो है पंचाग्नि विद्या वो करके गया है तो उसका भी फल तो तो है, है? तो उसका तो हाँ। लेकिन ये जो ब्रह्मलोक के अवंतर भेद प्रतीक उपासना करके जाते हैं तो समुच्चय कार्य भी यदि प्रतिक करके जाएगा तो लोक की प्राप्ति तो होगी इस कल्प में वापस नहीं आएगा कल्पांतर में उसको वापस आना पड़ेगा वो कल्पांतर में मृत्यु लोक में वापसी का निमित्तभूत भूत शुक्ल कृष्ण कर्म शेष माना जाएगा तो हाँ इसलिए यहाँ अपेक्षिकम कह रहे हैं जो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं उनमें पूर्ण वीरजस्व नहीं है अपेक्षिक वीरजस्व है तो जो ब्रह्मलोक में क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करके गए हैं वे तो ब्रह्मलोक में शरीर प्राप्त करने योग्य जो उस लोक का प्रारब्ध है उतना मात्र ले करके साथ में जाएंगे बाकी सारे संचित को यहीं वो संचित भी साथ में जाएगा उनके लेकिन जब निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार वहाँ होगा वो छूट जाएगा और बाकी कर्म जो हैं जिनको प्रतीक उपासक हैं उनको निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार न होने से शीअंत चाष्य कर्मानी तस्मिन् दृष्टि परावरे जो होना है वो नहीं होगा वो जो कर्म शेष रहेगा उसके आधार पर वापस आएंगे प्रतीक लेकिन वो भी इस कल्प में नहीं आएंगे जैसे स्वर्गलोक से इसी कल्प में आते हैं इसलिए स्वर्गलोक में पहुंचे हुए भी मनुष्यादि की अपेक्षा विरज होने पर भी उनमें विरजस्त है लेकिन ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए लोगों की दृष्टि में वे सरजस्व ही हैं सरजस्व से विशिष्ट हैं और स्वर्गादि में गए हुए देवताओं की अपेक्षा भी विरज हैं ओ ब्रह्मलोक में गए हुए इसलिए इस कल्प में नहीं आ रहे हैं तो इस कल्प तक पुनर्जन्म का हेतुभूत जो शुक्ल कृष्ण कर्म है उससे रहित इतना मात्र वीरजस्व यहां पर बताया गया है उसे आपेक्षिक वीरजस्व कहा जा रहा है तो वीरजस्व तु अपेक्षिकम इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि आपेक्षिकम इति शुक्ल कृष्ण कर्माभाव आपेक्षम इत्यर्थ वो शुक्ल कृष्ण कर्माभाव भी लेना जो प्रतीक उपासक हैं उनका इस कल्प में पुनरावृत्ति का निमित्तभूत भूत शुक्ल कृष्ण कर्म उसका अभाव और बाकी कल्पांतर में पुनरावृत्ति का हेतुभूत तो रहेगा यदि वहाँ ब्रह्मबोध नहीं होगा तो नहीं तो उनकी फिर कल्पांतर में पुनरावृत्ति कैसे होगी इसलिए कर्म शेष इस मानना पड़ेगा और ब्रह्म लोक से नीचे आ रहे का मतलब फिर शुक्ल कृष्ण कर्म मानना पड़ेगा इसलिए पूर्ण रूप से शुक्ल कृष्ण कर्म का अभाव नहीं फिर ये वीर तु आगे एक दूसरी शंका होती है यदि ये, ये प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड अपर विद्या के विषय का प्रतिपादन करने के लिए है तो अपर विद्या के विषय के रूप में स्वर्ग आदि का ही प्रतिपादन करते कर्मफल का ब्रह्मलोक की का वर्णन करने की ब्रह्मलोक का प्रतिपादन करने की क्या आवश्यकता है अपर विद्या के प्रकरण में क्योंकि वो भी तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल है वो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में करता है सगुन ब्रह्म विद्या है उपासना इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन क्रिया कारक फल भेद भिन्नम द्वैतम यानी अपर विद्या कार्य समस्त द्वैतम ऐसा अन्वय करिए अपर विद्या कार्यम यानी अपर विद्या का फल समस्त द्वैत हैं चाहे वो मृत्यु लोक का द्वैत हो पाताल का द्वैत हो या स्वर्ग का द्वैत हो या ब्रह्मलोक का द्वैत हो द्वैतमात्र द्वैत यानि क्रियाकारक फल भेद साध्य साधन ये द्वैत हैं और ये द्वैत मात्र अपर विद्या का ही फल हैं समस्तम द्वैतम अपर विद्या फलम तो उसी समस्त द्वैत का स्पष्टीकरण है इन दो पदों से साध्य साधन लक्षणम वो समस्त द्वैत कौन है जो अपरिविद्या का ही फल बताया जा रहा है तो कहते हैं साध्य साधन लक्षणम साधन तथा साध्य रूप द्वैत क्रिया कारक फल भेद भिन्नम और जिसका क्रिया रूप और कारक यानी क्रिया के फल रूप क्रिया है कर्म कारक है कर्म का साधन और फल है कर्मफल फल और इन फल भेद भिन्नम यानी फल विशेषों को लेकर के विशिष्ट है भेद का होता है विशेष भिन्न का अर्थ हो जाएगा विशिष्ट क्रियाकारक फल रूप विशेषों से विशिष्ट है कौन समस्त तो मानसिक क्रिया रूप उपासना का फल ब्रह्मलोक भी है तो क्रियाफल ही हुआ इसलिए माना जाएगा इसे भी क्रियाकारक फल विशेष विशिष्ट <coughs> और ये सारा का सारा समस्त समस्तद्वैत जो अपर विद्या का कार्य है वह एतावद एकताव इतना ही है हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति पर्यवसायी है अंतिम फल है हिरण्यगर्भ का सायुज्य हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का अर्थ है हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य सायुज्य का अर्थ होता है जो हिरण्यगर्भ की अहंता का विषय है कार्यकरण संघात वही जिसको हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होगा उसकी अहंता का भी विषय बनेगा एक कार्यक्रम संघात में मैं के रूप में रहने वाले वे अनेक होंगे एक तो मुख्य हिरण्यगर्भ जो ईश्वर के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ही सृष्ट हैं वो मुख्य हिरण्य और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर के अभी तक और भविष्य में समाप्त होने तक जो जो भी हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना कर रहा है और उत्कृष्ट अहंग्रह उपासना उपासक शरीर के छूटने से पहले संपन्न हो जाती हैं तो हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना का परिपूर्ण अहंग्रह उपासना का फल है हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य। तो फिर हिरण्यगर्भ का जो कार्यकरण संघात है यानी जो शरीर है जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि है उसी कार्यकरण संघात में जिसको सायुज्य प्राप्त हुआ उसकी अहंता भी स्थित होगी और ऐसे अनेक साधक होंगे जिनको सायुज्य प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ का उनको हिरण्यगर्भ के शरीर से ही सारे भोग होंगे जो जो भोग हिरण्यगर्भ को होते हैं उनके अंदर वो सब सामर्थ्य हिरण्यगर्भ का है वो आएगा मात्र ब्रह्म सूत्र में कहा गया जगत व्यापार वर्चम जगत व्यापार है जगत को उत्पन्न करना जगत की स्थिति और जगत का प्रलय हिरण्यगर्भ पंचिकरण पूर्वक स्थूल पंचभूतों का निर्माण तथा भौतिक जगत का निर्माण करता है तो स्थूल जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य हिरण्यगर्भ का है मुख्य हिरण्यगर्भ जो है और उस मुख्य हिरण्यगर्भ की उपाधि में अहंता स्थापित हो गई है जिनकी ऐसे अनेक हैं उनमें पंचीकरणपूर्वक स्थूल जगत का निर्माण का सामर्थ्य नहीं होगा भोग का सामर्थ्य तो रहेगा लेकिन स्थूल जगत का निर्माण तो वो हिरण्य ही करेंगे जो मुख्य है, और बाकी को खाने पीने की सारी सुविधाएं जो हिरण्यगर्भ खाएगा वही ये खाएंगे जो हिरण्यगर्भ जिन सुविधाओं में रहेगा वही सारी सुविधाएं इनको मिलेगी इसलिए भोग का साम्य है।, है हाँ थे थे थे थे थे। <laughs> जो भोग का साम्य है वो समान है फल समान है लेकिन करना कुछ नहीं हाँ फिर जो है उनको ज्ञान वहाँ होता है और जीवन मुक्त होकर के रहता है क्रम मुक्ति को पाएंगे उनका जन्म नहीं होगा क्योंकि हिरण्य गर्भ की अहंग्र उपासना की है ना वो क्रम मुक्ति की साधन भूत है तो इसलिए कहते हैं कि एतावद एव यानी जो अपर विद्या का कार्य बताया गया है फल बताया गया समस्त द्वैत वह एतावद एव वो समस्त द्वैत अपर विद्या का फल स्वरूप इतना ही है इतना ही यानी कितना तो कहते हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्ति अवसानम हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति पर्यंत निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति वो नहीं होगी वह ब्रह्म ज्ञान का फल है निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति यानि मोक्ष वो तो ब्रह्म पराविद्या का फल है अपराविद्या का नहीं अपराविद्या का फल इतना हुआ तो भाष्कर भगवान जो अपराविद्या का फल है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति पर्यंत ये अपने शब्दों से बता चुके हैं कि समस्त अपर विद्याकार्यम साध्य साधन लक्षण क्रियाकारक फलभेद भिन्नम दैतम एतावे यद इस, इस वाक्य से ये वाक्य हैं भगवान भाष्यकार की रचना भाष्कर भगवान है पुरुष विशेष और पुरुष विशेष का वही वाक्य प्रमाण माना जाता है जो श्रुति स्मृति के द्वारा समर्थित है यानी श्रुति के द्वारा या श्रुति अनुकूल स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को बताने वाला जो पौरुषेय वाक्य पुरुष विशेष का वाक्य वो प्रमाण माना जाएगा नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा तो ये जो लिखा है समस्तम अपर विद्याकार्यम साध्य साधन लक्षणम क्रियाकारक फलभेद भिन्नम द्वैतम एतावद यद हिरण्य गर्भ प्राप्ति अवसानम ये वाक्य है भाष्यकार भगवान का ये भाष्य लिखने के पहले ये वाक्य नहीं था ना इसलिए भाष्यकर का माना जाएगा और शंकराचार्य जी हैं पुरुष विशेष तो इस पुरुष शंकराचार्य जी रूपी पुरुष विशेष के वाक्य को प्रमाण कब माना जाएगा जब इस वाक्य का जो अर्थ है वह अर्थ श्रुति के द्वारा या श्रुति अनुकूल स्मृति के द्वारा समर्थित हो इस वाक्य के अर्थ का समर्थन करने वाली श्रुति या स्मृति हो तो बता रहे हैं श्रुति को और स्मृति को श्रुति तो ये ही है जिसका अर्थ कर रहे हैं जो ग्यारहवें मंत्र का चतुर्थ उत्तरार्ध हैं वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति यानी हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति तक का फल समुच्चय का बता रही है ना इसलिए श्रुति तो हो गई स्मृति को बता रहे हैं स्मृति में सबसे आदि स्मृति है मनु की बाकी सब परवर्ती हैं तो मनु स्मृति को बताया जा रहा है प्रमाण के रूप में तो मनु स्मृति में यही कहा गया है कि अपर विद्या का फल हिरण्य गर्भ की प्राप्ति पर्यंत का है इसलिए लिखते हैं भस्कर भगवान की तथाच मनुना उक्तम तथा च मनोनोक्तम तथा चार्थ जैसा हमने इस वाक्य से बताया है कि अपर विद्या का फल समस्त द्वैत हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति पर्यंत ही हैं इससे आगे नहीं उसी को हम आ, मनु ने भी बताया है और मनु जी ने जिस वाक्य से बताएं वह वाक्य बता रहे हैं तो तथा मनु नोक्त स्थावराद्याम संसार गति अनुक्रामता ये भी मनु का विशेषण है स्थावराद्याम संसार गतिम अनुक्रमता तृतीया का एक वचन है क्षत्रिप्रतंत अनुक्रामत शब्द है उसका बन गया अनुक्रामता सत का बनता है सता अनुक्रामत का बनेगा अनुक्रामता मनुना अने <coughs> संसार गति का है संसार फल <coughs> स्थावराद्याम संसार गतिम अने स्थावर से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार अंत पाति फल हैं अपर विद्या का इसका अनुक्रमण कर, करते हुए मनु ने अनुक्रमण करते हुए कहा प्रतिपादन करते हुए मनु ने यही कहा है तो श्लोक है मनु का ये वाक्य ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमे व उत्तम सात्वी एता गति आहुर्मनीषिणी अने ये श्लोक इस श्लोक से मनुना उक्तम इति मनुना उक्तम ऐसा करना इस श्लोक से मनु ने यह कहा है अधोगतियां तो है राजस तामस गति या स्थावरादि और सात्विक गति कौन सी है तो सात्विक गति का वर्णन करते हुए बताया कि ये तात्विकीम उत्तम गतिम आहु मनीषिण मनीष यानि शिष्ट लोग और शिष्ट कहा जाता है वेद के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव के विषय में संशय विपर्य रही तो यथार्थ निर्णयवान मनीषी कहलाते हैं शिष्ट कहलाते हैं वेद के यथार्थ अर्थ को समझने वाले उन लोगों ने मनुजी कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन वो लोग कहते हैं अपने यहाँ की परंपरा यही है मैं कहता हूँ इसमें अभिमान झलकता है और कितना भी ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हो लेकिन वे अपने से पूर्वाचार्यों को आदर देते हुए कहते हैं कि वे कहते हमारे आचार्य लोग कहते हैं मैं कहता हूँ ऐसा नहीं मैं तो पुरुष विशेष हूँ हमारी तो क्या हैसियत है ये प्रकट करते हुए निराभिमान्यता को प्रकट करते हुए मनु भी यहाँ कह रहे हैं जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि मनु ना उत्तम और मनु जी कहते हैं आहु मनीषिन्नीषी कहते हैं ऐसा वोल्के जी गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं ब्राह्मणा अभिवदन्ति वदंती मैं नहीं कहता हूँ ऐसा ब्रह्मज्ञ महापुरुष कहते हैं तो मनीषिन्हा आहु मनीषी लोग क्या कहते हैं तो कहते हैं येताम उत्तम सात्विकीम गतिम आहु इन येताम शब्द से परामृष्ट गति हैं पूर्वार्ध में बताई हुई गतिया और इन्हें उत्तम तथा सात्विक साधना का फल माना जाता है गति ने फल ऐसा शिष्ट लोक कहते हैं वे कौन कौन हैं तो कहते है ब्रह्मा तो ब्रह्मा है वो चतुर्मुख ब्रह्मा शब्द से लेना चतुर्मुख है हाँ तो चतुर्मुख यानी साकार है ना तो इसलिए छह नंबर में टिप्पणीकार लिखते हैं यानी पहले टीका में टीकाकार ने कहा कि ब्रह्मा यानी चतुर्मुख और चतुर्मुख कौन तो कहते हैं चतुर्मुख विराजो रूपम विराट का रूप है विराज षष्टी है विराट शब्द का षष्ठी क्या क्वेश्चन विराज यहां चतुर्मुख शब्द से सूत्रात्मा को नहीं लेना क्योंकि सूत्रात्मा को आगे कहा जाएगा महान शब्द से सूत्रात्मा को तो कहा जाएगा महान शब्द इसलिए ये ब्रह्म ब्रह्मा जो हैं वो हैं विराड़ का रूप विशेष और विश्व विश्वसृज ये प्रथमा बहुवचनांत हैं तो ईश्वर सृज शब्द से लेना है प्रजापतियों को वे प्रजापति हैं प्रवृत्ति धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनको नियुक्त किया ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ही मानस पुत्र के रूप में मरीचादी ऋषियों को प्रकट करके संकल्प से ही प्रवृत्ति धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया उनको कहा जाता है प्रजापति वे विश्वस्त्रीज हैं कश्यपादी उन्हीं में आते हैं और धर्म शब्द से लेना यमराज को यमराज जी विवस्वान के पुत्र हैं ना इसलिए वयवस्वत भी कहते हैं उनको अव्यवस्वान है आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष वही विराट ब्रह्मा जी और महान महान शब्द से लेना सूत्रात्मा को समष्टि प्राण को समष्टि प्राण उपाधिक चैतन्य को और अव्यक्तम से लेना है प्रकृति को इसलिए लिखते हैं टीका में टीकाकार के विश्व सृज यानी प्रजापतो मरीचि प्रभृतय और धर्मो यम धर्म शब्द से यम को लिया जा रहा है महान शब्द से सुत्रात्मा को लिया जा रहा वो हिरण्य है और अव्यक्तम यानि त्रिगुणात्मिका प्रकृति अव्यक्त हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति त्र पर इकार की मात्रा छूट गई है पुराने पुस्तक में और सात्विकी यानि सत्व परिणाम ज्ञान सहित कर्मफल भूताम इत्यर्थ सात्विकी शब ये एक विशेषण है न गति का सात्विकी गति का सात्विकी पद का विश्लेषण करते हुए स्पष्टीकरण करते हुए कहा टीकाकार ने कि सत्व का परिणाम यानी सत्वगुण का परिणाम है ज्ञान ज्ञान यानि उपासना राजस व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता धीरण्य गर्भादि का ध्यान नहीं कर सकता ध्यान के लिए सात्विक होना जरूरी है सत्वगुण का प्रधान होना जरूरी है इसलिए कहते हैं कि सत्व परिणाम सत्व का परिणाम जो ज्ञान है ज्ञान शब्द से यहाँ उपासना लेना और उस उपासना सहित जो कर्म है यानी समुच्चय अनुष्ठान है उसकी फलभूता यह गतियाँ हैं <coughs> ऐसा मनु ने इस श्लोक में कहा है अब 11वें मंत्र तक अपर विद्या के फल का विषय का वर्णन हो गया 12वें मंत्र का भाष्कार भगवान अवतरण लिखते हैं अथ इन अस्मात् साध्य साधन सर्वस्मात् विरक्तस्य साधनूपा सर्वस्त अधिकार विरक्त परद्या उच्यते तो अथ। अने अपर विद्या के विषय के वर्णन के अनंतर ईदानी यानी जो इस खंड का बारहवा मंत्र है इस बारहवें मंत्र के द्वारा ये बारहवें मंत्र का आरंभ है द्वितीय मंत्र का एक प्रकार द्वितीय खंड का एक प्रकार से उपसंहार हो रहा है द्वितीय खंड के उपसंहार में पराविद्या के अधिकारी को बताया जा रहा है कि पराविद्या के पराविद्या में अधिकार किसका है इसे बताने वाले ये मंत्र हैं तो अथ अस्मात अस्मात्सारात विरक्तस्य। परस्याम विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम् इदम इदम् यानी इदम् वाक्यम उच्यते बारहवा मंत्रात्मक जो वाक्य हैं यह बताया जा रहा है वेद के द्वारा इसलिए तो कहते हैं पर विद्या में अधिकार दिखाने के लिए पर विद्या में अधिकार प्रदर्शन के लिए यह तेरह व मंत्र रूप वाक्य लिखा जा रहा है तो पर विद्या में किसका अधिकार है तो कहते विरक्त से अधिकार पर विद्या में विरक्त का ही अधिकार दिखाने के लिए यह मंत्र प्रारंभ हो रहा है तो किससे विरक्त तो संसारात अस्मात्सारा विरक्त विरक्तस्य तो संसार का अस्मात् विशेषण यानी इदम शब्द ये विशेषण जोड़ करके ये बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षादी प्रमाणों से रूपेण निश्चित है दोषों से दुष्टत्वेन रूपेण निश्चित जो यह संसार हैं उससे जो विरक्त हैं संसार अंतर संसार अंतर्गत जो अन्यत्वादि दोष हैं वे जिसे शुद्ध बुद्धि होने के कारण दिख रहे हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अधिक संसार में इस लोक का जो संसार है विषय भोग है उसमें अनित्यत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से और स्वर्ग आदि में स्वर्ग आदि के भोगों में अनित्यत्व अनुमान से और शास्त्र से जिनको अनित्यत्वादि दोष दिख रहे हैं तो जब तक दोष नहीं दिखेंगे तब तक राग निवृत्त होता राग निवृत्ति का साधन है दोष दर्शन इसलिए अस्वास शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से शुद्ध बुद्धि से अनितत्वादि दोष वत्वेन न निश्चित होने वाला संसार है उससे जो विरक्त है उसी का पर विद्या में अधिकार हैं और ये केवल आहिक संसार से मात्र नहीं इसलिए लिखते हैं अने आहिक आमुष्मिक रूप से दो विभागों में विभक्त आहिक कहा जाता है यह लोक इस लोक का संसार आमोष्मिक कहा जाता है परलोक का जो संसार है और इन दोनों प्रकार के संसार से जो विरक्त हैं समस्त संसार से विरक्त हैं संसारात और संसार है कैसा तो कहते साध्य साधन रूपात तो तीन विशेषण हो गए ना संसार के साध्य साधन रूपात और सर्वस्मात् इन तीन विशेषणों से बताए गए संसार से जो विरक्त हैं वही पर विद्या का अधिकारी हैं इसे बताने के लिए द्वितीय खंड का बारहवा मंत्र प्रारंभ होता है इसलिए कहते हैं अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते तो मूल मंत्र का विचार हम लोग करेंगे परसों